वंदे भगवरो गुरराज मूर्ति विभागि पद व्यादेहाय दक्षिणा दक्षिणामूर्त नमः ओ शांति शांति शांति सामवेद तलवकार साखिया केनो उपनिषद अच्छा ये उपनिषद को केनो उपनिषद क्यों कहा गया क्या उत्तर होगा प्रथम इस प्रकार के हुआ और कल विचार में आया था कि इस उपनिषद ऐसा एकी उपनिषद है जिसमें भाष्यकार भगवान ने दो भाष्य लिखे हैं पद पदभाष्य लिख करके फिर आगे वाक्य भाष्य लिख रहे हैं उसका उत्तर टीकाकार ने बोले थे पढ़कर के नहीं <laughs> ये हाँ इसका कोई मंत्र ग्रहण नहीं हुआ है ब्रह्मसूत्र में इसलिए अर्थात ब्रह्मसूत्र जैसा ये अभी वाक्य भाष्य ब्रह्मसूत्र में जैसे सूत्र आकार में कुछ बात कहते हैं आगे उसका व्याख्यान करते हैं इसी प्रकार की यहाँ भी कुछ वाक्य बनाते हैं जिसको संग्रह वाक्य कहा जाता है सूत्र जैसा माना जाता है आगे फिर उसका व्याख्यान देते हैं अच्छा कल विचार हुआ था हम लोग की केवल कर्म अथवा केवल उपासना अथवा कर्म उपासना का समुच्चय इसका अंतिम फल क्या होगा केवल कर्म अथवा केवल उपासना अथवा कर्म उपासना समुच्चय इसका गति क्या होगी अंतिम में ब्रह्मलोक लोक तो जा सकता है ये संसार है ना मुक्त हो गया संसार है ये कहा गया था संसार फलकम एव कर्मकांडम कांडम इत नीचे से चतुर्थ पंक्ति में टिका था अतः संसार फलकम एवं कर्मकांडम कांडम संसारम फलम यश तो कर्मकांड संसार ही देगा प्राप्त करवाएगा अभी पूर्व पक्ष कहता है अस्त अयं कर्मकांडा तथा नियतपूर्वोत्तरभावालभ्य कथम हेतुेतुमद्भाव हे संबंध कर्मकांडेन ज्ञानकांडकांक्षायाह अस्त अयं कर्मकांडा कर्म कर्मकांड का अर्थ ये हो कर्मकांड कार्थ अर्थात अर्था संसार प्राप्त ये कर्मकांड का अर्थ हो ठीक है किंतु आठ अध्याय कर्मकांड के बाद नवम अध्याय उपनिषद आ रहा है और आप कह दिए कि पूर्व पर में ये हेतु और हेतुमद भाव है कार्यकारण भाव है तो ये कार्यकारण भाव ये कैसे सिद्ध हुआ तथापि नियत पूर्वोत्तर भाव अनुपपत्ति लभ्य हेतु, हेतु भाव संबंध कथम तो अगर हेतु हेतुमत भाव नहीं होगा तो नियत पूर्व पर भाव नहीं होगा पहले जो है बाद में ये है ये क्यों इसके बाद इसको कहते हैं कहते हैं पहले प्रत्यक्ष कहा तर्क संग्रह में आगे क्या व्याख्यान करते हैं अनुमान क्यों करते हैं कहते हैं कि प्रत्यक्ष उपजीव्यवाद अनुमान से तो अनुमान हो गया ये कार्य और प्रत्यक्ष हो गया कारण तो कार्य कारण भाव ये निश्चय करता है कि पूर्व पर होते हैं इसी प्रकार की यहाँ नियत पूर्वापर भाव अन्यथा अनुपपत्ति अगर हेतु हेतु मदभाव नहीं होगा तो इसलिए आप कहते हैं कि हेतु हेतु मदभाव है नहीं तो ये कार्य-कारण भाव मतलब पूर्वापर संबंध नहीं होना चाहिए ये हेतु हेतु मदभाव संबंध कथम ये कैसे हो गया ये प्रश्न है कर्मकांडेन ज्ञान कांड कर्मकांड के साथ ज्ञान का हेतु हेतु मदभाव ये कैसे हो गया तो कर्मकांड और ज्ञानकांड इसमें हेतु किसको लिया जाएगा कर्मकांड हेतु और हेतु मत हेतु अश्यी हेतु मत ज्ञानकांड कथम इस प्रकार के प्रश्न होने से आकांक्षा से उत्तर रूपेण कहते हैं भाष्य में अत ऊर्धम फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानात् कृतात्म संस्कार से उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक द्वैत विषय विषय शेष संसार उचित विषयदोषदर्शिनो निर्जाताशेषा्यषय विज्ञानाय अयम प्रत्यत्मजिज्ञासो कनेशित अतः अयमध्यारभ्यत इसके आगे अर्थात कर्म कांड का विचार हो गया जिसमें कर्मों का विचार हुआ उपासना और उपासना में श्रेष्ठ प्राण उपासना ये सब का विचार हो गया जिसका फल संसारी है इसके आगे अत ऊर्धम फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फल निरपेक्ष फल का आशा नहीं रख करके कर्म अथवा ज्ञान समुच्चय मिला करके भी ज्ञान अर्थात उपासना फल निष्काम होकर के अगर ज्ञान और कर्म ये करता रहेगा तो इसका समुच्च अनुष्ठान से कृतात्म संस्कार से कृत आत्म संस्कार येन सकृतात्म संस्कार निष्काम होकर के कर्म उपासना करने से आत्मसंस्कार हो जाता है आत्मसंस्कार अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ अंतकरण निष्कम कर्म उपासना करने से ही अंतकरण का शुद्ध शुद्धि हो जाती है तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि कोई भी कर्म उपासना करते हैं उसमें निष्कामता होना चाहिए राग द्वेष वशवर्ती होकर के उनको कर्म उपासना इत्यादि में नहीं जाना है तो कृतात्म संस्कार जिसका चित्त शुद्ध हो गया तो चित्त में अशुद्धि रहना मल विक्षेप इत्यादि रहना यही आत्मज्ञान का प्रतिबंधक है मल विक्षेप मल रहने से राग द्वेष इत्यादि होता है ये विक्षेप रूप से दिखता है जब आत्म संस्कार चित्त शुद्ध हो जाता है फिर आत्मज्ञान का जो प्रतिबंधक है वो सब उच्छिन्न सब उसका छेदन हो जाता है उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक ये सब बहुव्री है अनुष्ठान तो पंचमी दे दिया अनुष्ठान करने से ज्ञान कर्म समुचय अनुष्ठान करने से आगे कृतात्म संस्कार से ये सब साधक का विशेषण है जिज्ञासु मुक्षो हो आगे है शब्द उसका विशेषण है उसका दूसरा विशेषण हो गया उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक उच्छिन्नम आत्मज्ञान प्रतिबंधकम य प्रतिबंधक पुंगलिंग हो जाएगा तो उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधको य अभी आत्मज्ञान का प्रतिबंध कथा ये मल विक्षेप वो सब जब चला जाता है कहते द्वैत विषय दोष दर्शिना द्वैत विषय में दोष दिखना ये अर्थात जगत में द्वैत विषय जहाँ दिखता है वो सब में दोष दिखना प्रथम है तो जहाँ राग द्वेष हो जाता है उसमें दोष दर्शन करके हट जाना जब मल हट गया तो कहेंगे ठीक है अभी और राग द्वेष नहीं हो रहा है मल हट गया किंतु तब भी फिर होगा कि ये चित्त चलता है ये विक्षेप ये फिर दुखों का कारण होगा अब ये विक्षेप क्यों होता है कुछ तो चाहिए नहीं कुछ तो प्रवृत्ति नहीं फिर भी ये मन क्यों चलता रहता है कहते अब तो संस्कार बस चलता है कहते फैन का स्विच तो ऑफ हो गया किंतु फैन अभी थोड़े देर तक तो और चलेगा तो अगर हमको जल्दी चाहिए थोड़ा बंद कर देना है कहते कपड़ा लेकर तो बंद करना पड़ेगा यही है हम लोग जो उद्यम करते रहते हैं पुरुषार्थ लगाते रहते हैं अर्थात तो ही कपड़ा लेकर के थोड़ा फैन को जल्दी बंद कर देने वाली बात है और जितना ज्यादा पुरुषार्थ तो करेगा जल्दी बंद हो जाएगा फैन तो लगे रहना है कहते हैं द्वैत विषय का दोष दर्शन करेगा अर्थात तो अभी चित्त में संस्कार है इसलिए चलता है अभी संस्कार को बदलना पड़ेगा तो जब तक वो संस्कार रहेगा वो चलता ही रहेगा अभी द्वैत दो विषय दोष दर्शन करने से बार बार मन को कहेगा कि मन चलता क्यों है तो बंद हो जा द्वैत विषय दोष दर्शि समस्त पद है अच्छा हाइफेन द्वैत विषय के आगे हाइफेन अंतिम है ना द्वैत विषय शब्द उसके आगे हाइफेन चाहिए द्वैत दो विषय दोष दर्शि द्वैत दो विषये दोषम द्रष्टुम शीलम यश सकल द्वैत विषय अर्थात तो मनो चलना यही द्वैत हो गया ये मनो चलना भी नहीं चाहे बंद हो जाना इस प्रकार के फिर आगे उद्यम रहेगा तो द्वैत विषय दोष दर्शि निर्ज्ञात तो अशेष बाह्य विषयत्वात सारे बाह्य विषय को ये जान लिया ये सब मिथ्या है इतना इस प्रकार के सब जान लिया तो जानने के बाद संसार बीजम अज्ञानम उचित सतह संसार का बीज जो अज्ञान है वो अज्ञान को उच्छेद करने का इच्छा करने वाला उचित छित सतह या तो छिधिर द्वैधिकरण है उसके आगे सन हो गया और आगे फिर निष्ठा उच्छिन्न करने का जो चाहने ना ना आगे निष्ठा नहीं ये क्षत्र प्रत्यय जो चाहता है उच्छिन्न करने का जो चाहता है उचित सतह इच्छा करता है तो अभी संसार अभी जो अज्ञान का अभिनाश करना चाहता है संसार में दो सदर्शन होकर के सारे संसार व्यर्थ है मिथ्या है इस प्रकार के निश्चय हो गया अभी संसार का जो कारण है अर्थात ये क्यों चलता है कहते हैं कि यही अज्ञान है संस्कार अभी उसमें है वो चलता रहता है अभी उस अज्ञान का उच्छेद करेगा अज्ञान का उच्छेद किससे हो जाएगा ज्ञान से इसलिए कहते हैं प्रत्येगात्म विषय जिज्ञासो प्रत्येक आत्मा विषय है जिस जिज्ञासा का ऐसे जिज्ञासा जिसको होगा फिर संसार से जब मन हट जाएगा तभी तो प्रत्येक आत्मा विषय में मन चलेगा ये स्वाभाविक है तो क्योंकि मन को कोई एक आश्रय चाहिए जब तक तो संसार संसार मन का आश्रय बना रहा है तो उसमें चलेगा आज जब संसार में दोष दर्शन करके वहां से हम मन को हटा देंगे तो ये आश्रय खोजेगा तभी तो आत्मा उसका आश्रय प्रत्येगात्म विषय जिज्ञासो हो ये ष्ठी हो गया ये जिज्ञासु ये विशेष्य हो गया बाकी सब उसका विशेषण हो गया जिज्ञासो हो ष्ठी है अर्थात ये चतुर्थी अर्थ में षठी उसके लिए उस संबंध से के ने शितम ये आत्मस्वरूप तत्व अयम अध्याय आरभ्य आत्मस्वरूप तत्व का ज्ञान के लिए के नेशितम ये अध्याय नवम अध्याय अर्थात तलवकार शाखा का नवम अध्याय है इसका आरंभ किया जाता है आरभ्य टीका में पूर्व पृष्ठ में आपने कह दिए कि निरपेक्ष फल फल निरपेक्ष हो करके ज्ञान कर्म करने से चित्त शुद्ध हो जाएगा ये ज्ञान कर्म तो करते रहते हैं लोग कहा चित्त शुद्ध हो गया कितने लोग वेदांत तो में रुचि ले लिए तो अभी उसके लिए पूर्व पक्ष का संख्या कि ये कैसे हो जाएगा सिद्धांति उसका उत्तर देता है टीका में कामीन अनुष्ठितम कर्म यद्यपि संसाराय भवती तदेव तो निष्कामेन अनुष्ठितम सत्वशुद्ध सियात कामी के द्वारा कामी फल में इच्छा रखने वाला फल फलेच्छा सहित तो अगर कर्म करेंगे तो संसाराय भवती पुनः संसार को प्राप्त करेगा तदैव तो कर्म वही कर्म अगर निष्काम होकर के निष्काम है अनुष्ठितम निष्काम होकर के अगर करेंगे तो सत्व शुद्ध हैत्व शुद्धि के लिए वो हो जाएगा तो हम लोग साधु हो गए अर्थात हमको तो सुबह से शाम तक यही ध्यान रखना है कि हमारा हर कर्म निष्काम होना चाहिए हम उपासना भी करते हैं वो भी निष्काम होना चाहिए तो भ्रमाकार वृत्ति करने के लिए उद्यम करते हैं वो भी निष्काम होना चाहिए इस प्रकार के सर्वत्र तो ये निष्काम हो जाएंगे क्यों करेंगे कहेंगे कि आप नहीं कर रहे हैं जो कर रहा है उसको करने दीजिए तो आप उसमें कामना मत लगाइए कामना लगाने वाले मन बुद्धि जड़ नहीं होते हैं तो ये जब मिल जाता है चेतन उसके साथ ये जड़ तो नहीं कश्चित क्षण जातु तिष्ठति अकर्मकृत ये मन अगर सुसुप्ति से बाहर आ गया ये तो कुछ ना कुछ करेगा और शरीर अगर इंद्रिय विशिष्ट हो गया जग गया पूरा तो ये तो कुछ ना कुछ करेगा नहीं करके नहीं रह पाएगा इसलिए उसको करने दीजिए और तो उसमें कामना नहीं रखना है हम लोग को भी तो एकदम सुबह तो से शाम तक ये विचार जागृत रखना है कुछ भी करते हैं पढ़े पढ़ाएं कुछ भी करें सर्वदा ये देखना है कि इससे हमको कुछ होना नहीं है ये शरीर मन बुद्धि ही जैसे चलेंगे ऐसे चलेंगे शास्त्रीय हो जाना चाहिए उसके लिए तो साधन काल में ही हम लोग उद्यम करके उसका शास्त्रीय बना देते हैं जब जीवन पूरा शास्त्रीय बन जाएगा उसके आगे हम उसे मुक्त हो जाएंगे जैसे कहते हैं जो फ्री व्हील होता है इस प्रकार की जब तक जीवन में कहीं भी एक जागा में अशास्त्रीय है मतलब कामना लगा हुआ है ये अशास्त्रीय हो गया तब तक ये दोनों ये अलग नहीं हो जाएगा ये सट करके रहेगा जब पूरा जीवन शास्त्रीय ही शास्त्रीय हो जाएगा स्वतः तो उससे दूर हो जाएगा क्योंकि विचार चलेगा कि यह तो कुछ तो भी नहीं चाहिए क्यों चल रहा है क्यों कर रहा है कहते उसको चलने दीजिए क्योंकि वो तो बंद नहीं होने वाला है, प्रकृति का अंश है ये तो चलेगा तो उसको शास्त्रीय मार्ग में चला करके रख करके हम उससे अलग अनुभव होगा तो वही कहते हैं अगर हम उसको निष्काम से करते रहेंगे तो सत्व शुद्धि के लिए हो जाएगा तो निष्काम कर्म तभी हो जाएगा जब जीवन पूरा शास्त्रीय हो जाएगा कहीं भी अशास्त्रीयता रहते हुए जीवन निष्काम नहीं हो जाएगा किसी भी आश्रम में हम है चाहे हम गृहस्थाश्रम हो सन्यासी हो बानप्रस्थ हो किसी भी आश्रम में आ गए उस आश्रम के लिए जो कर्म कहा गया उसको निष्ठा पर होकर के करना है तो फिर वो निष्काम हो जाएगा सत्व शुद्ध से च अनात्म ज्ञानाभिमुख्यम न जायते जो जिसका चित्त शुद्ध हो जाएगा उसको अनात्म ज्ञान आभिमुख्यम न जायते रुचि नहीं होगी अनात्म विषय में उसको रुचि नहीं होगी संसार से ये मन हट जाएगा अनात्मक विज्ञान आठ नंबर टिप्पणी अच्छा त्ञान अभिमुख तथ भोग प्रावण्यम अच्छा ये देह शब्द इत्यादि अंतिम पंक्ति टिप्पणी में दिया देह शब्द शब्द अर्थात जो भोग्य पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ ये सब अनात्मा है तथा अभिमुख्यम इसका अर्थ प्रावण्यम शब्दादि विषय भोग में प्रवणता देह को सुंदर रखने में ये सब में प्रवणता ये सब आत्मज्ञान का प्रतिबंधक होते है तो जिसका चित्त शुद्ध होता है इसमें रुचि नहीं रखता आगे टीका में अनात्मा अवेश अनर्थ साधनतया अवधारित आत्मयाव जिज्ञा जायते अनात्मा में अभिनिवेश है तो अनर्थ होगा ही यह तो निश्चय है अनर्थ अभिनिवेश अनात्मा में अभिनिवेश अभिनिवेश कहते हैं दुराग्रह अर्थात तो नहीं ही तर्कसंगत तो शास्त्र सम्मत तो नहीं है फिर भी हमको तो यही चाहिए इसको कहते हैं अभिनिवेश दृढ़ आग्रह होना यह अनर्थ का साधन होता है इस प्रकार जिसको निश्चय हो जाता है आत्म विषय एव जिज्ञासा जायते पूरा संसार से जो मन हट जाएगा स्वाभाविक रूप से आत्म विषय होगी जिज्ञासा और जिज्ञासोश्च आत्मनिरूपणा उपनिषद आरभ्यत हेतु हे हेतु मदभाव इत्यर्थ जो जिज्ञासु है जिज्ञासु का जिज्ञास आत्मनिरूपणाय जिज्ञासु के लिए आत्मनिरूपण प्रत्येक आत्मा उसका ज्ञान के लिए उपनिषद आरंभ किया जाता है तो जिज्ञासु कैसे हो गया कहते तो निष्काम कर्म करने से इसलिए पूर्व जो आठ अध्याय है जिसमें कर्म उपासना का व्याख्यान हुआ है उसको निष्काम होकर के करने से वही कारण बन गया कि उसका आत्म विषय जिज्ञासा होने में तो फिर आत्म विषय का जिज्ञासा हो गया तो आगे नवम अध्याय आ गया ये उपनिषद ज्ञान का विचार होगा इसमें इसलिए हेतु हेतु मदभाव ये पूर्व और पर में पूर्व आठोध्याय और ये नवम अध्याय में हेतु हेतु मदभाव सिद्ध हुआ आत्मस्वरूप ब्रह्म तत्व विज्ञानाय अयम अध्याय आरभ्य चित किं तेन विज्ञान फलम सियादित आत्मस्वरूप ब्रह्म तत्व विज्ञान संसार से मन हट गया तो आत्म विषय को जिज्ञासा होगी कह दिया गया ठीक है आत्म तत्व का ज्ञान होगा उसके लिए आरंभ किया जाता है तो उससे इस विज्ञान से क्या फल होगा तेना ब किम फलम सूर्व में सिद्धांति कह दिया कुछ भी करते तो निष्काम होकर के करिए कह दिया फिर पूर्व पक्ष क्या पूछता है अभी हमें ज्ञान के लिए चलेंगे इससे क्या फल होगा तो कहते हैं अर्थात तो फल का संस्कार इतना दृढ़ रहता है अंदर में जितना भी कहा जाएगा कि फल का संस्कार ये अंदर से हटा देना है तो किंतु तो हटता नहीं फिर भी वही बात पूछता है चलो भाई पूरा संसार छोड़ दिया अभी ज्ञान के लिए लग जाएंगे इससे क्या लाभ होगा फल का विचार नहीं है तो किसी में प्रवृत्ति नहीं होगा इस प्रकार की अंतिम जो मुख हमको अर्थात मुक्ति हो जाए ये बंधन हो जाता है तो ये दीपक के नीचे अंधकार तो उसको फिर खोजते रहता है कि हम मुक्त हो जाना चाहिए हम मुक्त होना चाहिए घूमता रहेगा पूरा पकड़ करके पूछेंगे मुक्त हो जाना चाहिए किससे मुक्त होना चाहते हैं तो, तो सोचेगा हाँ सही में हम किससे मुक्त होना चाहते है कोई तो बंधन नहीं है कुछ तो चाहिए नहीं किससे मुक्त होना चाहिए कहते यही जो विचार है यही बांध कर करके रखा है कि हम मुक्त हो जाना चाहते हैं तो अंतिम में यह विचार को भी छोड़ देना होता है तो अभी ये कर्म उपासना करता था उसका संस्कार था इसलिए पूछ लिया की विज्ञान से हमको क्या फल होगा किम फलम सियात तेना उससे क्या फल होगा इतनी उसके लिए भी कहते हैं भाष्य में तेन च मृत्यु पदम अज्ञानम उतव्यम तत् ही संसारो यत तेन ते विज्ञान मृत्युपदम मृत्युपद अर्थात मृत्यु पदम मृत्यु मृत्यु पद का जो कारण मृत्यु अर्थात ये जो जन्म मृत्यु संसार इसका कारण मृत्यु मृत्युपदम मृत्यु का आश्रय टीका में दे दिया मृत्यु अच्छा चतुर्थ पंक्ति में दिया मृत्यु कारण मृत्यु पद का अर्थ आश्रय कारण मृत्यु का कारण हो गया अज्ञानम भाष्य में मृत्यु पदम अर्थात मृत्यु का कारण अज्ञान उच्छेद ज्ञान के द्वारा अज्ञान उच्छेद किया जाएगा उसे अज्ञान उच्छेद होने से क्या होगा क्योंकि तत्तंत्रो ही संसारो यत तत्तंत्र ज्ञान के द्वारा अज्ञान का उच्छेद करेंगे क्यों कहते तत्तंत्रो ही संसार तत्पद से अज्ञान। अज्ञान तंत्र अर्थात अज्ञान प्रधान अज्ञान होने से ही संसार जितने ज्यादा अज्ञान है गाढ़ अज्ञान है उतने ज्यादा गाढ़ संसार भी है तत्ंत्रो ही संसारो यत अज्ञान होने से संसार अज्ञान का नाश हो जाने से कार्य संसार है इसका भी नाश हो जाएगा कर्तृत्व भोक्तृत्व जन्म मृत्यु ये सब और नहीं रहेगा टीका में य तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अज्ञान तंत्रा संसार प्रसिद्धि अच्छा ये वाक्य क्यों कह रहे हैं भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते दे तत्ंत्रो ही संसारो यत यत ये हेतु देते हैं कहते हैं क्यों की अज्ञान तंत्रो ही संसार तो यत कह दिए इसी को स्पष्ट करते हैं टीकाकार यतः अर्थात अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ये निश्चय होता है कि अन्वय व्यतिरेक से अज्ञान तंत्रा संसार प्रसिद्धि ही अज्ञान होने से संसार अन्वय हो गया और अज्ञान भावे संसार संसारा भाव व्यतिरिक हो गया तो अन्वय व्यतिरिक से निश्चय होता है कि अज्ञान होने से संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व ये चाहिए वो चाहिए करेगा तो जितना मतलब ये गाढ़ अंधकार है जितना गाढ़ अज्ञान है उतने ये चाहिए चाहिए चलता रहेगा संसार प्रसिद्धि संसार फलम् इत्यर्थः उच्छेदे अज्ञान का उच्छेद हो जाएगा तो आत्यंतिक संसार उच्छेद अज्ञान का उच्छेद नहीं होकर के भी संसार का उच्छेद कुछ क्षण के लिए हो है। होता है प्रतिदिन हमको होता है संसार का उच्छेद जब हम रात को कमरे में प्रकाश का निर्वापन कर दिए तब हम संसार तो कुछ समय के लिए उच्छेद हो जाता है किंतु तो आत्यंतिक नहीं हुआ तो, आत्यंतिक नहीं हुआ अर्थात तो संसार का प्राग भाव उस समय में सुसुप्त अवस्था में संसार का प्रागभाव है तभी संसार पुनः आ जाता है तो आत्यंतिक अर्थात तो प्राग भाव असमानकालीन हो जाएगा उच्छेद अर्थात तो संसार का उच्छेद भी हुआ और संसार का प्राग भाव भी नहीं रहा तो प्राग भाव असमानकालीन संसार उच्छेद अगर हो जाएगा वही आत्यंतिक आत्यंतिक संसार उच्छेद ये फलम इत्यर्थ ये ज्ञान से ये ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी अर्थात कारण के साथ जब कार्य का निराकरण हो जाएगा तभी तो आत्यंतिक कहा जाएगा नहीं तो कारण अगर बचा है तो फिर कल को कार्य फिर हो सकता है आगे टीका में अभी सिद्धांती य बात कह दिया ज्ञान होने से अज्ञान का निराकरण होकर के संसार निवृत्ति हो जाएगी अभी पक्ष शंका करता है मृत्यु कारणम आत्मा ज्ञानम उच्छेत्म इच्छत आत्म जिज्ञासा जायते इतिम तो मृत्यु का कारण आत्मा ज्ञानम समास कैसे कहेंगे ज्ञानम आत्मनह ज्ञानम होने से क्या होगा आत्मन ज्ञान कहेंगे तो क्या होगा अर्थात और हिंदी और नहीं उसका समस्त पद क्या हो जाएगा आत्मज्ञान होगा आत्मनह ज्ञान हो कहेंगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा या आत्मा ज्ञानम अर्थात आत्मनो अज्ञान मृत्यु का कारण हो गया अज्ञानम भाष्य में कहा मृत्यु पदम अज्ञानम अज्ञानम हम टीकाकार कहते हैं मृत्यु कारणम आत्मा ज्ञानम अज्ञान का विषय कौन हुआ अभी आत्मा।, आत्मा तो आत्मा का अज्ञान उसको उच्छेद तुम उच्छेद करने के लिए इच्छत जो चाहता है अज्ञान का उच्छेद उच्छेद तुम, तुम। कहाेद हा ये तुमुन हुआ है ना ये दो तो कर चाहिए जैसे इसमें भी एक तकार है उच्छेद तुम अज्ञान का उच्छेद करने के लिए इच्छत जो चाहता है आत्मजिज्ञासा जायते उसको होगा आपने ऐसे कह दिए इति उत्तम पूर्व पक्ष कहता है कि तद आत्मविज्ञान करेगा क्योंकि अज्ञान का उच्छेद करना चाहता है ये आत्मविज्ञान मैं हूँ ये किसको ज्ञान नहीं है आप अभी कहेंगे आप सुबह सुबह ठंडी में चलिए रोज कैलाश में चलिए क्यों क्या आत्मज्ञान करना है ये तो हम जानते ही हैं इतने दूर ले आकर के कहेंगे कि ये वही है कहते वो तो हमको गाँव में कहने से भी चलता आ इतने दूर चला चला के शहर तक ले करके कहते है पूर्व पक्ष का इस प्रकार की बात है थोड़ा जग जाना है और पूर्वपक्ष कहता है अहम् प्रत्यय मनुष्यत्वादि सात व्यतिरिक्त आत्म प्रमापक सिद्धेर वादीना विप्रतिपत्ति दर्शना च युक्ता अच्छा ऊपर पंक्ति रहा हाँ ऊपर पंक्ति रहा तो पूर्व पक्ष का वाक्य चल रहा था पूर्व पक्ष कहा कि तद असत अर्थात अज्ञान उच्छेद करेगा आत्मज्ञान के द्वारा ये बात ठीक नहीं है अहम प्रत्येन एव आत्मनो अधिगतत्वात अहम प्रत्येन सभी को अहम इस प्रकार के ज्ञान होता है यही तो आत्म का ज्ञान है मैं हूँ ये सब कोई जानते हैं अधिगतत्वात ज्ञातत्वात और अधिगते जिज्ञासा अनुगोपते जो पदार्थ ज्ञात <third> है।, है तद विषय का जिज्ञासा और नहीं होती है जो पदार्थ हम जानते हैं फिर उसको जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होती है जिज्ञासा इति आशंक्य इस प्रकार की आशंका किया पूर्व पक्ष अर्थात आत्मज्ञान आत्म सभी को है तो आत्मज्ञान है तो फिर उसके लिए और उद्यम करना ये उपनिषद आरंभ करना ये व्यर्थ है पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में अनधिगतवाद आत्मनो युक्ता तद अभिगमाय तद विषया जिज्ञासा पूर्व पक्ष कहता था कि आत्मा अधिगत तो है सिद्धांति कहता है कि अनधिगत तो, आत्मा अनधिगत तो। अनधिगतवाद तो आत्मनो युक्त इसलिए ये बात ठीक है कि तद तो अधिगमाय तस्य आय आत्मनो आत्मनो ज्ञान आय आत्मा का ज्ञान के लिए तद तो विषया जिज्ञासा तदपद तो से आत्मविषया जिज्ञासा तो आत्मा का ज्ञान के लिए आत्मविषय जिज्ञासा होना ये बात ठीक है होना चाहिए टीका मैं अनधिगतवाद सिद्धांति कह इसको स्पष्ट्र है सिद्धांति अहं प्रत्यय मनुष्यवादी सनातिर आत्म्रमापक असिधेर्वादीना विप्रपत्तिदर्शना च युक्ता जिज्ञा अहं प्रत्यय अहं अहम् अहं अहम् विषय से अहं प्रत्यय जो विषय है मनुष्यत्वादि समानधिकृत्य कृत करण मनुष्यत्व का समानाधिकरण अहम प्रत्यय का विषय अहम कह करके जिसको विषय करता है उसमें मनुष्यत्व भी है तो मनुष्यत्व के साथ समानाधिकरण हो गया अहम प्रत्यय का जो विषय तो अभी अहम प्रत्यय से मनुष्यत्वाधि समानधिकृत अर्थात अहम कह करके अभी मनुष्य को कहता है तो मनुष्यत्व किसमें है आत्मा में है ना देह में है देह में है तो इसलिए अहम शब्द से तो आप देह को ही कह रहे हैं जो कि अनित्य पदार्थ है अहम प्रत्यय मनुष्यत्व आदि सामनाधिकृत से कृत करण सधिकरण से व्यतिरिक्त देह से व्यतिरिक्त आत्मा है इसी प्रकार की प्रमाण करा पाएगा ये असिध प्रमापक प्रमाण करवाने वाला ज्ञान करवाने वाला देह से भिन्न आत्मा इसी प्रकार के ज्ञान नहीं करवा पाएगा अभिजो अहम प्रत्यय हो रहा है क्योंकि अभिजो अहम प्रत्यय ये तो देह को ही कर रहा है देह से भिन्न आत्मा है आप ऐसा तो वो ज्ञान नहीं करा पाएगा व्यतिरिक्त आत्म प्रमापक असिद्धे प्रमापक प्रमाण करवाने वाला को प्रमापक कहा जाएगा तो आत्मा देह से भिन्न है इस प्रकार की आपको जो प्रत्यय हो रहा है ज्ञान हो रहा है ये नहीं करा पाएगा कि देह से भिन्न है इस प्रकार की और दूसरा है अगर अहम प्रत्यय तो सभी मनुष्यों को हो रहा है अगर यही आत्मज्ञान होता तो आत्मा का विषय में इतना विवाद क्यों होता तो ये सबसे ज्यादा विवाद इसी को लेकर के बादी नाम विप्रतिपत्ति दर्शना चयुक्ता जिज्ञासा इत्यर्थ है वादियों का अर्थात शास्त्र विचार करने वालों का विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति अर्थात विमत नाना प्रकार की उसमें मत देते हैं दर्शना दिखने से युक्ता जिज्ञासा इसलिए वास्तव इसका स्वरूप क्या है जानने के लिए जिज्ञासा होना ये ठीक है अभी पूर्व पक्ष फिर शंका करता है कि तो आप कह दें की जिज्ञासा होना चाहिए क्योंकि व्यतिरिक्त देह से भिन्न आत्मा है ऐसा ज्ञान हमको नहीं है इसलिए हमको जाना पड़ेगा सुबह सुबह रोज सुनने के लिए तो हमको क्यों नहीं है जो शरीर से भिन्न हम है आत्मा है इस प्रकार ज्ञान नहीं है हम प्रतिदिन जाते हैं गंगा जी दर्शन करते हैं इतना पूजा पाठ करते हैं क्यों करते हैं कहते हमको परलोक में अच्छा ये होगा तो अगर देह से भिन्न हम नहीं है तो हम ये सब काम कैसे करते हैं तो हम इसलिए जानते हैं कि देह से भिन्न आत्मा है इसलिए आप जो कह दिए कि देह से भिन्न आत्मा है ऐसा ज्ञान आपको नहीं है इसलिए आप वेदांत तो श्रवण करना चाहिए पूर्व पक्ष कहते हैं ऐसा ज्ञान हमको है तब तो हम इतना उपासना करते हैं निष्काम कर, ये कर्म इत्यादि सब करते हैं ये कैसे करते हैं स्वर्ग तो प्राप्ति के लिए तो हमको पता है कि हम ये शरीर नहीं है हम आगे स्वर्ग में जाएंगे तो पूर्व पक्ष ये कह रहे हैं तथापि पूर्व पक्ष कह रहा है तथापि तो कर्मकांडे कांडे देह व्यतिरिक्त आत्मनो विधि अपेक्षित निरूपित्व यहाँ तक पंक्ति देखेंगे पूर्व पक्ष कहता है कि हम कर्म पढ़ लिए और कर्म में अनुष्ठान करने के लिए ये निश्चय चाहिए कि देह से भिन्न आत्मा है देह से भिन्न आत्मा नहीं रहेगा तो देह नाश हो जाएगा तो आत्मा भी नाश हो जाएगा तो कर्म का फल कौन भोग करेगा इसलिए कर्मकांड से अनुष्ठान करेगा तो भी उसको जानना पड़ेगा कि देह से भिन्न आत्मा है इसी को कहते हैं कर्मकांडे देह व्यतिरिक्त से आत्मनो कर्मकांडे अर्थात कर्मकांड के विषय में अर्थात कर्मकांड से जो ज्ञान होता है उसका अनुष्ठान करने में देह से व्यतिरिक्त आत्मा ये विधि अपेक्षा करता है इसको स्वर्ग काम हो जो याग करेगा अभी मनुष्य शरीर है तो आगे उसको स्वर्ग प्राप्त होगा ये मनुष्य शरीर में प्राप्त तो नहीं होगा तो आगे ही वो तो रहना पड़ेगा तो स्वर्ग का मजे ये विधि भी अपेक्षा करेगा कि देह से भिन्न आत्मा हो तो कर्मकांड भी चाहता है कि देह से भिन्न आत्मा हो ये तो हम कर्मकांड में जान ले हैं आगे हमको जरूरत नहीं उपनिषद ये पूर्व पक्ष का तात्पर्य है देह व्यतिरिक्त से आत्मनो विधि अपेक्षित विधिना अपेक्षित तो है विधि इसको अपेक्षा करता है कि देह से भिन्न आत्मा है इसलिए कर्मकांडे निरूपित्वात तो कर्मकांड में इसका निरूपण हो गया है आत्मा देह से भिन्न ये कर्मकांड में भी निरूपण हो गया है पुनर्जिज्ञासा अनुपत्तो हमको तो पता हो गया कि देह से भिन्न आत्मा है फिर क्यों जिज्ञासा होगी कथम जिज्ञास और उपनिषद आरभ्यत इतिहास इसलिए जिज्ञासु के लिए उपनिषद आरंभ किया जा रहा है ये कैसे होगा हमको तो पता है कि देह से भिन्न आत्मा है बोल करके इस प्रकार पूर्व पक्ष का शंका होने से उतर देते हैं कर्म विषय ये संग्रह वाक्य है आगे कर्म विषय च अनुक्ति ही तद विरोधित्वात ये संग्रह वाक्य कहते हैं ये सूत्र है जैसे ब्रह्म सूत्र में सूत्र आता है इसी प्रकार की है कर्म विषय च अनुक्ति ही तद कर्म विषय अर्थात कर्मकांड में अनुक्ति ही अनुक्ति अर्थात आत्मा विषय में कहा नहीं गया है जो आत्मा का विचार हम करने चल रहे हैं ये आत्मा कर्म विषय में अर्थात कर्मकांड में नहीं कहा गया है क्यों नहीं कहा गया है पूर्व पक्ष कहा कि कर्मकांड में तो देह से भिन्न आत्मा कहा गया है तो सिद्धांत कहता है कि जो आत्मा अभी हम विचार करने चल रहे हैं ये कर्म में नहीं कहा गया अगर देह से भिन्न आत्मा है कर्मकांड में कह दिया गया आप ऐसा कौन सा नया आत्मा कह देंगे जो कि कर्मकांड में नहीं कहा गया तो सिद्धांत कहता है हम ऐसा आत्मा का बात कहेंगे जो कि कर्म का विरोधी ही है आज जो जिसका विरोधी होगा वो उसके साथ कैसा कहा जाएगा नहीं कहा जा सकता है तो सिद्धांत कहता है कि तद विरोधी कर्म में आत्मा का बात नहीं कहा गया है क्योंकि तद विरोधी अर्थात कर्म विरोधी जो आत्मा का कथन हम यहाँ करेंगे ये आत्मा का ज्ञान कर्म का विरोधी है हमकुटस्थ है असंग है अभोक्ता है अकर्ता है अत फिर इस प्रकार के आत्मा का ज्ञान होने से हम अभोक्ता है ज्ञान होगा हम अकर्ता है ज्ञान होगा।, होगा वो कहाँ और कर्म कर पाएगा तद विरोधी ये संग्रह वाक्य इसको कहते हैं ठीक में अस्ति देहादि व्यतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा इतिवदेव स्वर्ग कामादि चोदनाभिर् अपेक्षितम यहां तक वाक्य देखेंगे पूर्व पक्ष ने कह दिया कि कर्मकांड में ये निरूपण हो गया कि देह से भिन्न आत्मा है सिद्धांति कहते कि बिल्कुल ठीक है अस्ति देहादि व्यतिरिक्त देह से भिन्न परलोक संबंधी आगे लोक में भी रहेगा फलभोग के लिए आत्मा परलोक संबंधी आत्मा देह से भिन्न अस्ति अस्थि एता, एतावदेव इतने ही स्वर्ग कामादि चोदनाभिर अपेक्षित चोदना विधि स्वर्ग काम विधि के द्वारा इतने ही आवश्यक है कि शरीर से भिन्न आत्मा है जो की परलोक में रहेगा तो वही याग करेगा तो आगे फल भोगेगा इतना तो कर्मकांड चाहता है तो, न तू किंतु इससे भिन्न ब्रह्मात्म तत्व ब्रह्म ही आत्मा है जो आत्मा है वही वास्तविक ब्रह्म है असंग है कुटस्थ है असनायादि अतीत है असनाया क्षुधा तो क्षुधा और पिपासा ये सब से अतीत है इस प्रकार की कर्मकांड में विचार नहीं हुआ क्योंकि कर्म कांड में जो विचार होता है वो जो आत्मा है उसको परलोक के लिए भी अर्थात अभी से अन्न जल तैयार करके उसको रखना पड़ता है कहते तो यहाँ अन्नदान करना है यहाँ जल दान करना है क्योंकि परलोक में आपको प्राप्त होगा तो अर्थात परलोक में भी उसको असना पिपाशा रहेगा नहीं रहेगा रहेगा किंतु हम यहाँ उपनिषद में कहेंगे वो आत्मा के बारे में जो असनायादि अतीत तो उसको अक्षुधा पिपासा इत्यादि कुछ नहीं है उस आत्म तत्व तो तो का विचार होगा न तो ब्रह्मात्म तत्व तस् कर्म विरुद्धत्वात वो ब्रह्मात्म तत्व जो यहाँ कहा जाएगा वो कर्म का विरुद्ध है ये कहते हैं ना जब अर्थात पूर्व जन्म में जो अन्न अन्नदान किया होगा जल दान इत्यादि किया होगा उसका इस जन्म में अन्न के लिए चिंता नहीं रहेगा तो क्यों चिंता नहीं रहेगा कहेंगे वो जो दे दिया है ना वो सब उसका अर्थात तो बना हुआ है बैंक में बना हुआ है वो तो मतलब अपने आप अप परमात्मा उसके लिए प्राप्त करवाएंगे तो इसलिए सामर्थ्य जब होता है तो दान करना चाहिए ताकि जो अर्थात ये दान करेगा उसका चित्त में इस प्रकार की स्वाभाविक एक वृत्ति चली जाएगी कि अन्न के लिए हमको चिंता भी करना पड़ेगा क्योंकि मतलब ये कहीं भी इसी प्रकार के दान जिस पदार्थ इत्यादि का किया जाता है तद विषय को उसका रुचि नहीं रहेगी मतलब उसके चिंता नहीं रहेगा इस स्वाभाविक है कि उसको ये बोध होगा कि देखिए जिनको दान किया जाता है वो तो कुछ मतलब उसके लिए उद्यम नहीं करते हैं फिर भी उनको प्राप्त हो जाता है ना अगर दस बार कोई इस प्रकार दान करेगा कि उद्यम नहीं करने वाले व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाता है हर बार उसका अंदर में संस्कार बनेगा आगे उसका अंदर में दृढ़ हो जाएगा ये उद्यम नहीं करने पर भी यह मिलेगा ये कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है उनको कैसे मिला तो कहा जाएगा उनको आपने दिए है ना कहते हमको फिर आगे ऐसा कोई देगा निश्चिंत हो जाओ अर्थात ये सब पदार्थ देने से इसी प्रकार की धीरे धीरे ये सब अंदर में स्पष्टता करवाता है इसलिए अब देते रहेंगे तो फिर आगे देखेंगे उससे निश्चिंत हो जाएंगे वो कहीं से मिलेगा कहेंगे वो परमात्मा बंदोबस्त करेंगे <coughs> उसका कार्य है ब्रह्मात्मा तत्व तस्य कर्म विरुद्धत्वात ये जो ब्रह्मात्म ज्ञान है ये कर्म का विरुद्ध है ततस्त जिज्ञासा युक्ता इसलिए ब्रह्मात्मा इसका जिज्ञासा करना ये आवश्यक है ये कहना यह ठीक है जो आत्मा का कर्मकांड में ज्ञान हुआ है वो इस प्रकार की आत्मा ने है जो असनायादी अतीत तो ये नहीं है संग्रह वाक्यम विवृणती सिद्धांत कहता है ये तो बात कह दिया कि इसलिए उपनिषद आरंभ हो रहा है आगे संग्रह वाक्यम विवृणती संग्रह वाक्यम कितना है तिहे तत्विरोधी ये संग्रह वाक्य हो गया इसका विवरण भाष्यकार स्वयं कर रहे हैं भाष्य में जिज्ञासितव्य आत्मतत्व तो तो से कर्म विषय अवचनम यहाँ तक वाक्य संग्रह वाक्य का दो शब्द दे दिए अश्य अर्थात तो बीजिज्ञासितव्य जो जिज्ञासित है इसके बारे में जिज्ञासा किया जाता है वो कौन है कहते हैं आत्मतत्व तो यहाँ तक हो गया भूमिका कर्म विषये अवचनम कर्म विषय अर्थात कर्म कांड में अवचनम तो कर्म विषय संग्रहवाक्य में है अनुक्ति है अनुक्ति का अर्थ कह दिया अवचनम नहीं कहा गया है कर्मकांड में कस्मदिति चेत क्यों नहीं कहा गया कर्मकांड में उसके लिए संग्रहवाक्य का आगे तृतीय पद है ही तो नहीं हो, नहीं हो अच्छा ही का अर्थ है यशमात यथावत विज्ञानम कर्मणा विरोध्यते तद विरोधात कर्म भि... तद विरोधित्वा तथा कर्म विरोधित्व आत्मा का यथावत विज्ञान होगा तो कर्म के साथ उसका विरोध है निरतिशय ब्रह्मस्वरूप ही आत्मा विजिज्ञापित आत्मा जिस आत्मा का ज्ञान करवाया जा, जा रहा है वह निरतिशय ब्रह्मस्वरूप निरतिशय अर्थात किसी प्रकार के धर्म से शून्य है असना पिपासा आसक्ति ये रहित है से। ब्रह्म ज्या, स्वरूप ही आत्मा यही ज्ञान कराना है यही इष्ट है तदेवं ये मंत्र आगे कहा जाएगा क्या उपनिषद में तदेव ब्रह्मत्वं विधि नैदम ये उपासते वही ब्रह्म है उसी को ही जानना है जो मन का भी मन है श्रोत्र का श्रोत्र चक्षु का चक्षु न इदम यदि उपासते, जिसका उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है इस प्रकार की कहा जाएगा टीका में निरतिशय ब्रह्मस्वरूप आत्मोपनिषदि विजिज्ञापित अस्तु कथम एवता कर्मणा विरोधय इत्यांक्षा अह। निरतिशय ब्रह्म जो ब्रह्म सर्विशेष शून्य इस प्रकार की जो ब्रह्म है निरतिशय निर्गत हो अतिशय ऐसे जो निरतिशय ऐसे ब्रह्मो का स्वरूप वही हो गया आत्मा ये आत्मा उपनिषदी ही उपनिषद में इसका ज्ञान कराना इष्ट ठीक है चाहे ये बात आत्मा में उस ब्रह्म का ज्ञान करा देंगे जो कि आत्मा ही है उपनिषद में उस आत्मा का ज्ञान कराएंगे जो ब्रह्म ही है और निरतिशय है असना आदि अतीत है ये बात ठीक है कि विराम है अच्छा ठीक है नहीं तो कमा कर देने से हम लोग का चलता ना विराम है तो अच्छा बात है कथम एतावता कर्मणा विरोधा विरोध तो इस प्रकार के आत्मा का ज्ञान करवाया जाएगा उपनिषद में किंतु कर्म के साथ ये आत्मज्ञान का विरोध कैसे हो जाएगा ये आशंक्याष्यराज्ये भाष्य में गंचन नमत इच्छत तो गमितः संबुद्धो नमितुं इच्छत्यतो कारयुम शक्य न ही स्वराज्ये अषिक्त स्वराज्ये अर्थात स्वस्ं राजजते अथवा राजते इति स्वराज्य ब्रह्म स्वे नाजते अर्था स्व इस प्रकार की स्थिति जिसको हो होगी स्वराज्य में जो अभिषिक्त हो गया गमितः गमितः मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की जिसको निश्चय हो गया कंचना नमी तुम नहीं इच्छती फिर किसी को हम स्तुति करें किसी को जाकर उपासना करें वो नहीं करेगा किसी का स्तुति उपासना नहीं करेगा ये भगवान गौड़ पाद कहे है ना निस्तुतिर निर्नमस्कार निशोधाकार एवच चला कंचन निस्तुतिर या निर्नमस्कार फिर नहीं करेगा फिर ये नहीं करेगा नहीं जितना सारे ज्ञानी दिखते हैं सब तो दिखते हैं नमस्कार करते हैं कैसा नहीं करते हैं। परिब्राजकर है ज्ञानी अगर परिव्राजक है परिव्राजक अर्थात तो, उसको संसार में और कोई संबंध नहीं है उसके लिए सब कोई विधि नियम का कोई बात ही नहीं है किंतु तो ज्ञानी अगर लोकालय में रहता है तो उसको जो सहित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार अगर लोकालय में है तो बिल्कुल ठीक ठीक कर्म करना पड़ेगा जैसे शास्त्र में कहा गया नहीं तो रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि लोकालय में रहेगा और परिवराजक जैसा जीवन जियेगा क्या है वो सो है वो मिथ्या है तो ये तो संसार को नाश करने वाली बात हुआ तो वहां भगवान भाष्यकर ये श्लोक में गीता में कहते हैं ज्ञानी का कोई और कर्तव्य नहीं कि ये कर्तव्य है शास्त्र के अनुसार आचरण करेगा तो ये अगर कर्तव्य है तो फिर कौन सा कर्तव्य नहीं रहा ज्ञानी लोकालय में रहेगा तो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार आचरण करना ही है क्योंकि इसको लोक संग्रह कहते हैं लोकालय में रहा तो लोक संग्रह करना है अर्थात उन मार्ग से हटा करके सनमार्ग में चलाना है नहीं करना है तो फिर अर्थात इतना जगत मिथ्या हो गया नहीं करना है तो फिर आप मतलब स्वतंत्र है फिर लोकालय में नहीं रहना है ये नहीं तो ये विरुद्ध बुद्धि अर्थात ये वास्तविक ये ज्ञानी नहीं है तामसिक है अर्थात भोग चाहता है किंतु कर्तव्य तो नहीं करना चाहता है ये विरुद्ध बुद्धि है भाष्य में स्वराज्य अभिषिक्तो ब्रह्मत्व गमित ब्रह्म तो सोश ब्रह्मत्व गमित गमित ज्ञात प्राप्त कंचन नमित न ही इच्छति भाष्य वाक्य का आरंभ में था नहीं इच्छति अतो सक्यते। तो ब्रह्मास्मी संबुद्धो न कर्म कारयुम शक्यते तो ब्रह्मा अस्मी इस प्रकार की जिसको निश्चय हो गया उसे कर्म न शक्यते उसके द्वारा कर्म नहीं करवाया जा सकता है वो कर्म करेगा नहीं गमितुम गमितः गमितः ज्ञातः प्राप्तः गमितः हां निष्ठा अगर होगा किंतु तो इसको जगन इसको बसु एक आजाद सामना उसमें नहीं है बस एक आजात नहीं है उसमें जगनबान और वहां दो रूप बनता है जगमी बनता है ना कोशु को वहां ईट हुआ बसु का जाम अच्छा तो वो तो कोशु है इसलिए बसु हो जाने से उसको वहां ईट हुआ यहाँ गमित फिर अगर निजंत लिया जाएगा तो ठीक है निजंता लेना पड़ेगा अर्थात ब्रह्मतम गमित गमित अर्थात प्रापित इस प्रकार अर्थ हो जाएगा स्वराज्य अभिषिक्त ब्रह्मतम गमित गमित अर्था प्रापित कैसे वो तो मिताम रस हो जाएगा ना नीच होने से मिताम रस गमदा ये मांत हो जाने से ये मित हो गए मित जनिक्रसो जनी रंजो ना जनी क्रसो रंजो अमंताश्च अमंत जितने हो गए वो मित माना जाएगा अच्छा जा। नहीं आत्मान अबाप्ता अबाप आत्मान अवाप्ता ब्रह्म मन्यम प्रवृत्ति प्रयोजनवती पश्य नहीं आत्मा अवाप्ता अवाप्त इति अवाप्त अर्थ वही हो गया आत्मा सब समान समधिकरण है आत्मा जो कि अवाप्त प्राप्त हो गया और अर्थ ब्रह्म मन्यमान आत्मा ब्रह्म है अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रयोजनवती पश्यती जो मैं ही ब्रह्म हूं इस प्रकार के मन मान जो मानता है वो प्रवृत्ति को प्रयोजनवती ऐसा नहीं देखता है अर्थात तो कुछ करने से कोई हो जाएगा ऐसा वो नहीं है तो नहीं कच्चि अर्थ व्यापाश्रय गीता में ये ष्ठ अध्याय में है शायद अर्थात अर्थ बेपाश्रय अर्थात किसी भी प्रयोजन उसको दिखता नहीं फिर न च निष्प्रयोजना प्रवृत्तिर निष्प्रयोजन कोई प्रयोजन नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होती है अथवा विरुद्ध एवं कर्मणा ज्ञानम इसलिए ज्ञान का कर्म के साथ विरोध है तो ज्ञान का कर्म के साथ विरोध है ज्ञान उस आत्मा का ज्ञान करवा देगा जिससे कर्म हो नहीं पाएगा इसलिए कर्म में इस आत्मा का ज्ञान नहीं करवाया गया था अतः कर्म विषये अनुक्ति ही कर्म विषय में कर्मकांड में इस आत्मा का कथन नहीं हुआ था विज्ञान विशेष विषय एवं जिज्ञासा <स Refundant> आत्मा का जो ज्ञान करवाया जाएगा ये ज्ञान विज्ञान विशेष है कर्मकांड में भी आत्मा का ज्ञान हुआ था किंतु वो विज्ञान विशेष नहीं है अभी विशेष विज्ञान जो असनायादि अतिथा तो ऐसा आत्मा का ज्ञान करवाया जाएगा तो तद विषय का जिज्ञाए युक्ता अर्थात जिज्ञाए संभव है। आज यहाँ तक ओम संगनो ओं संरुण शो भव श